शिव पुराण विद्येश्वर संहिता शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है उनकी सेवा ही साधना है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रिय होता है वही साधक है वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है वही सालों के आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है उन उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है उस भक्त के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तस्य तस्य वचसा तथा मनसा मननम महासाधन हैत्पर्य यह कि महेश्वर का श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आँख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है अतः पहला साधन श्रवण ही है उसके द्वारा गुरु के मुख्य तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालों के आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है भगवान शंकर की पूजा उनके नामों के जप तथा तो उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्तिपरायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है सूजी कहते हैं मुनीश्वरों इस साधना का महत्व बताने के संग प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूँगा उसे ध्यान देकर आप सुने